suron ki sabu नमस्कार आप तरंग डिजिटल सिंगिंग श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद कॉलेज मुंबई से बच्चे हमारे बीच में जुड़ेंगे ओपन राउंड के लिए और ओपन राउंड का ऑडिशन होने जा रहा है तो आप सभी की तरफ से उन बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले हमारे बीच अदिति नागरे हारे हैं अदिति आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ओपन राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आदिति मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सो माई नेम इज आदिति अशोक नागरेट फ्रॉम जयहस आई है लॉट आई है वो विच्च विच्च माम so, like okay, बहुत बहुत आपका बहुत ही अच्छी बात है और आपको गाना, गाना बहुत अच्छा लगता है सिंगिंग आपका पैशन है और आप इसमें काम करना चाहते हैं और पहले भी आपने काफी कॉम्पिटिशन में काम किया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा की जैसे ओपन राउंड में आप अपना पसंदीदा गाना हमको सुनाएंगे तो एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइए आपका स्वागत है क्या तुझे से भी खबर कितनी चलते जुड़े बस वही उम्र भर है कितनी हसी मुलाकातें है उनसे भी प्यारी तेरी बातें है बातों में तेरी जो खो जाते है। आना में मैं कभी बहु है जिंदगी है नहीं था पता के तुझे मान लू खुदा की तेरी गली ओके अदिति बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाए हैं आशा करता हूँ आपकी आवाज़ हमारे सभी लिस्नर्स को अच्छा लगे तो जरूर लिख के भेज दीजिए अदिति अशोक नागरे चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर तो अदिति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल दस्ट थैंक यू सो मच रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनने वालों को सुरेश मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप 90.4 एफएम ओपन डाउन का ऑडिशन तरंग डिजिटल कंपटीशन इस प्रोग्राम में बच्चे जहन कॉलेज से जुड़ रहे हैं तो आइए अभी हर्ष बल्ला हमारे बीच में है हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि अपने बारे में बताइए मैं हर्ष भल्ला हूँ मेरी बहन जहन में थी इसलिए उन्होंने कहा इधर ऑडिशन देने लच्छा अच्छा अच्छा मैं आ, पापा कहते है ये गाने पे गाऊंगा आज। ओके okay, ओके। okay. पापा कहते हैं बड़ा नाम कर का। बेटा हमारा ऐसा काम करेगा का। मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमाये हैं बैठे हैं मिलके सब यार अपने सबके दिलों में अरमाये हैं वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा का। बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहा पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको जुमे बाहार मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको जूमे बाहार गालों में खिलती कलियों का मौसम आँखों में जादू होटो में प्यार बंदा ये खूबसूरत काम करेगा का। दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा मेरी नजर से देखो तो यारो के मेरी मंजिल है कहाँ है बड़ा नाम करेगा थैंक यू ओके हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता okay. हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडियो मोदन 90.4 पॉइंट ओपन डाउन का ऑडिशन आप सुन रहे हैं जो भी बच्चे की आवाज़ आपको अच्छी लगती हो जरूर उसके लिए वोट करे चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर आरोप I will never forget. नमस्कार का बहुत बहुत स्वागत है और जैन कॉलेज से बच्चे हमारे बीच में जुड़ रहे हैं अभी वैश्वी देसाई हमारे बीच में है। वैश्वी आपका बहुत बहुत स्वागत है तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में थैंक यू और वैश्वी मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं मैं जैन कॉलेज में पढ़ती हूँ आई एम इन एफ आई जे आई लाइक सिंगिंग अच्छा आपकी हॉबीज क्या क्या है वैश्वी माई हॉबीज टू सिंग एंडशवी हम लोग जैसे कि ओपन राउंड का ऑडिशन लेते हैं तो ओपन राउंड में आपको अपना पसंदीदा गाना गाना है और एक मुखड़ा एक अंतरा जरूर सुनाइए आपका ठीक है चेहरे के, के दर तू अब है इस तरह खबों को भी जगा ना मिले ये मौसम की बारिश ये बारिश का पानी ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे ये मिलने की ख्वाहिश है ख्वाहिश पुरानी वो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और वैश्वी देसाई लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप ओके वैश्वी थैंक यू सो मच आपका लक्ष्य क्या है आप क्या बनना चाहते हैं ल ओके okay, आप डॉक्टर बने ऐसे शुभकामना हम लोग करते हैं थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो और अभी मितालीपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं आ, मैं स्टूडेंट हूँ साइंस स्टूडेंट और इंजीनियरिंग के लिए स्टडी कर रही हूँ अच्छा परिवार में कौन कौन है आपके मोम डेड एंड ब्रदर Uh, मिताली आप क्या लक्ष्य लेके पढ़ाई कर रहे हैं क्या बनना चाहते हैं आप इंजीनियरिंग uh, करना चाहती हूँ तो okay, मिताली बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में अपने बारे में बताने है। के लिए और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गीत हमें सुनाइए ओपन ऑडिशन में हाँ। रास्वा दे दे मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे खाबो की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने कर्म की कर दाए कर दे इधर भी तू निगा सुन रहा है ना तू रो रही हू मैं सुन रहा है ना तू क्यों रो रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू okay. रो रही हू मैं सुन रहा है ना तू हूं मैं ओके okay, मिताली बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना है आशा करता हूं हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज़ पसंद आए और मिताली मैताली के बेच दे चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, मिताली बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओपन राउंड में अपना ऑडिशन देने के लिए ऑल दी बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच नमस्कार आप मुद्वा, FM, आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं अभी नेहा बनारसी बनारस वाला जुड़ रहे हैं हमारे साथ में नेहा बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए हेलो माई नेम इलाज साइंस ओके okay, नेहा बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपना पसंदीदा गीत हमें सुनाइये मुकुड़ा अंतरा। ओके okay. वक्त भी ठहरा है कैसे क्यू हुआ काश तू आए, जैसे कोई दुआ। तू रूकी राहत है तू मेरी इबादत है अपने कर्म की कर दाए कर दे इधर भी तू निगा सुन रहा है ना तू रो रही मैं मैं सुन रहा है ना क्यों रो रही हो ओके वाज इट नेहा बहुत-बहुत शुक्रिया मैं कि आपकी आवाज सभी को पसंद आए और नेहा लिख के भेज दे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो नेहा ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा सुबह शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जय हिंद कॉलेज से मुंबई से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओपन राउंड का ऑडिशन के लिए और अभी जय हिंद कॉलेज का राहिल हमारे बीच में है राहिल पोरवाल तो राहिल आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए Uh, मैं जैन कॉलेज में राहिल uh, आपका पूरी दुनिया घूमना है तो आपको टूरिज्म में कुछ काम करना पड़ेगा तब घूम सकते हैं <laughs> uh. <laughs> okay, है नाहल आप अपना पसंदीदा गाना हमें सुनाइए मुकड़ा स्वागत है आपका तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम हम न रहे ये रात अलग हो जाए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 मैं फिर भी तुमको चाहूंगा इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा ऐसे जरूरी हो मुझको तुम जैसे हवा सा को ऐसे तलाशू मैं तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना यारोना हो मुझे पागल साढ़ूंगा मैं कल कल मुझसे मोहब्बत होना हो, ना हो। कल मुझे कोई इजाजत हो ना हो लेकिन जब याद करोगे तुम मैं बन के हवा जाऊंगा मैं भी तुमको चाहूंगा ये okay. सर yes, ओके okay, राहुल बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो राहिल आर एच आई एल राहिल लिख के बेच दे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके राहिल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड ऑल दस्ट थैंक यू नमस्कार आप सुन रेडियो 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ जय हिंद कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं और अभी तुषार बुद्धवानी हमारे बीच में हैं तुषार आपका बहुत-बहुत स्वागत -बहुत है जूनियर कॉलेज ओके तुषार आप अपना ऑडिशन सुनाइये एक पसंदीदा गाना आप एक मुकड़ा एक अंद्रा Hmm, मैं चलता हूं, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबा पे सुबह रखना दिल के को मैं मेरे अच्छे काम रखना चट्टी तारों में भी मेरा सलाम रखना अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा रे नाम किया चना चना चन्ना मेरे बेलिया मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे मेरा मेरे या चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया थैंक यू ओके तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड तुषार की आवाज अगर अच्छी लगी हो तो तुषार लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, तुषार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड ऑल दी बेस्ट थैंक यूक यू सोच चंदा रे चंदा रे धीरे से मुस्का नमस्ते मैं हूं हमसिका अयर और आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम फोर रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप 90.4 पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन और और कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं और अभी हमारे बीच अनाम शेख हैं। अनाम आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए हेलो मैं मेरा नाम अनम शेख है मैं जैन कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैंने साइंस लिया है मेरा सपना है की मैं एक डॉक्टर बनू बदन साइड बाय साइड मुझे एक सिंगिंग करियर भी बनाना था आई डोंट थिंक हो पाएगा, लेट्स सी अगर होता है कि नहीं अनाम इतना लो कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कैसा होगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करना पड़ता है इसमें यस ओके बी फुल कॉन्फिडेंस और आगे बढ़िए हमारा सहयोग आपको हमेशा रहेगा और आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा की अनाम आप अपना पसंदीदा गाना ओपन राउंड के ऑडिशन में सुनाइए स्वागत है तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना इश्क मेरा दर्द मेरा आशिक तेरा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 there's a better place than this antinas thank you okay anam bahut bahut dhanyawad shukriya open round mein audition dene ke liye and anam shek ka awaz acchi lagi ho to zarur anam a n a m likhe send kijiye 94 14 15 14 15 is number par okay anam shek bahut bahut shukriya and all the best thank you garang suro ki sab mil नमस्कार आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जहन कॉलेज से फजील हमारे बीच में फजील स्यद। फजील स्यद आप अपने बारे में बताइए मैं कॉलेज से से स्टैंडर्ड साइंस से ऑडिशन के लिए आप जो पसंदीदा गाना है वो सुनाइए ओके टेकोर तुझको देख मर न जा कहीं तुझको भूल कैसे माने ना नाम कैसे तू बता रोके मारुके मैं नी है न तो मैं नोके मारुके मैं ना लाख लम्बे कटते नहीं है तेरी के नहीं है के नहीं खुद को भूल कैसे माने नाम कैसे तू बता रोके मान के न तो ओ ओ हो तो दो मिलती जा है जिसको पता है बता दे जगे वो कहाँ है इसको में जाने कैसी ये बेबसी है धड़कनों से भी मिलके ओके फैजिल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो फैजिल एफ ए जेड आई एल लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा एस नंबर पर ओके फैजिल ऑल द बेस्ट मैं रवि जैन आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए ओम शांति भगवानी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का ओपन राउंड आप सुन रहे हैं और जय हिंद कॉलेज से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अभी मिजबा यंग हमारे बीच में है मिजबा आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन शो में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए थैंक थैंक यू यू परिवार में कौन कौन है आपके साथ मॉम डैड भाई और आपका क्या लक्ष्य है क्या बनना चाहती है आप सिंगर ओके <laughs> okay. चलिए सही प्लेटफॉर्म पे आप आ गए हैं सिंगर बनने के लिए हम लोग मंच देते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ में अच्छा ओपन राउंड में आपको अपना ऑडिशन देना है तो एक मुखड़ा एक अंतरा आपका पसंदीदा गाना सुनाइए स्वागत है स्टार्ट जागरी फिर से जन्म का नक जागले के हसी हो ना हो। फिर हसीरात हो नायद फिर से जन्म मुला ओके yeah. मिसबा okay, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है लता जी के आवाज में ये गाना था और पुराना ओल्ड मेलोडीज आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और एम आई एस बी ए मिस्बा लिख के भेज दे चौरानवे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके मिसबा ऑल दस्ट थैंक यू थैंक यू वेरी मच नमस्कार, आप पर आप पर पर 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन को हैं और हमारे साथ जय हिंद कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं और अभी दुर्मिल मिस्त्री हमारे साथ है दुर्मिल आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के इस ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए हेलो मैं दुर्मिली जय हिंद कॉलेज से हूँ और मैं अभी जैसे साइंस में हूँ जैसे आए ओपन राउंड। मैं राउंडा कि जैसे ओपन राउंड चल रहा है उसमें आप अपना पसंदीदा गाना हम सभी को सुनाएंगे स्टार्ट। okay. पहली नजर में okay. so पहली नजर में कैसा जादू कर दिया तेरा पन बैठा है मेरा जिया नचारे क्या होगा क्या होगा क्या पता इस बाल को मिलके आ तू जी ले जरा मैं हूँ यहाँ अब तू है यहाँ मेरी बाहों में आ भूल जा ओ चाहे जा तू न जा मेरी बाहों में आ भी जा Baby I love you. Baby I love you. ye bhi i love you so har dil huma shaam mein tera pyara hai ban tere hum habib-e-shawar hai dhadkano ko tujh se hi dhadakare tujh se rehte tujh se chahte ab ye todiya mushkil jeene laate hal mera tujhe na pata जाने जा, जा, मेरी में आ बेबी बेबी आई आई आई लव लव लव यू यू यू सो ओके ओके दुर्मिल बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी okay. को पसंद आए तो दुर्मिल मिस्त्री लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर और दुर्मिल हमारे साथ ओपन राउंड में जुड़ने के लिए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 नमस्कार आप 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और जयिन कॉलेज से बच्चे जुड़े हैं ओपन राउंड के ऑडिशन में अभी प्रीति सोनर हमारे बीच में है प्रीति आप अपने बारे में बताइए मैं जहिन कॉलेज से हूँ मैं एसवाईजेसी पढ़ रही हूँ साइंस स्टूडेंट और मुझे गाना में इतना अच्छा नहीं गाती बट मुझे शौक है गाना गाने का तो थोड़ा बहुत गा लेती हूँ जस्ट ट्राई कर रही हूँ ओके okay, प्रीति बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा कि आपका पसंदीदा गाना आप हमें सुनाइए स्वागत है मैं जान ये वार हर जीत भी हार कीमत ह हा कोई तुझे बेमतः प्यार दो मैं जानिए वार हर जीत भी हार दो कीमत है कोई तुझे बेमतहा प्यार दो सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी देख कर मुझे पता आवारगी बन गए हा हसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरी जमी बन गए हो गया okay, प्रीति सोनार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए तो प्रीति सोनार लिख के भेज दे चौरानवे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, प्रीति थैंक यू सो मच एंड ऑल दी बेस्ट थैंक यू थैंक यू बाय बा ओके okay, नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन 90.4 फोर तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ अभी ऑडिशन में ओपन राउंड का ऑडिशन के लिए अंचल, है. अंचल आपका बहुत -बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए जैंत कॉलेज ऐसी ओके okay, अंचल बाटिया बहुत बहुत स्वागत है आपका आप जैन कॉलेज ऐसी है और ओपन राउंड का ऑडिशन आप देने वाले है अभी तो मैं चाहूंगा कि एक मुकुड़ा एक अंतरा आराम से गाइये वेलकम ले हो रे में लगती हूँ सिर्फ लही अब तो पूरे बदन से हसती हूँ मेरे दिन रात सलूनी से सब है तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं तुम और कहीं मैं और कहीं लेकिन जब याद करोगी तुम मैं बन के हवा जा मैं फिर भी तुम मैं फिर भी तुमको तुमको चाहूंगी चाहूंगी में मर जाऊंगी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना गाना सुनाने के लिए ओपन राउंड में थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जैन कॉलेज से ओपन राउंड के लिए बच्चे जुड़ रहे हैं अभी एकता परियानी है हमारे बीच में एकता बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके एकता और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप क्या कर रहे हैं अब जैसी uh, कॉमर्स एकता बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में और मैं चाहूंगा कि एक मुखड़ा एक अंतरा आप हमें सुनाइए स्वागत है आपका चन्ना ओके मेरा सैनो तेरी ता, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और आपके लिए ओट करें एकता परियानी लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके एकता थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू नमस्कार रेडियो मधुबन पॉइंट फोर 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैन कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं ओपन राउंड का ऑडिशन वो दे रहे हैं पूर्णता नायक हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में कुछ बताइए मैं मेरा नाम पूर्णता नायक है मैं जैन कॉलेज ऐसी हूँ और मैं आज में पढ़ रही हूँ ओके पूर्णता बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा की आप ओपन राउंड में अपना पसंदीदा गाना सुनाइए स्वागत है थैंक यू uh, मैं स्टार्ट करूं? जी मेरे संग डरा डरा मेरे तो चल जरा क्यों दिखे डरा डरा चल तुझको आ छुपाल अपनी मैं बाहु में चल ख्वाब कुछ नजरा तू तेरी निगाहों में मैं जो तेरे रहु रहु से जुम्मन में ख्वाब हर लम्हा नम हायजर के हरा जाए प्यार थैंक यू ओके okay, पूर्णता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को आपकी आवाज़ पसंद आए लिस्नर्स को पसंद आए तो पूर्णता लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, पूर्णता थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल दी बेस्ट थैंक यू नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो नाइन फोर एफ तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभी हमारे बीच में जानवी वाघ है जानवी वाघ आप अपना प्रेजेंटेशन हमें सुनाइए हेलो सर मेरा नाम जानवी वाघ है और मैं इस राउंड में सवारलू ये गाना गाने वाली हूँ हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए गुलों की झोंकी आज भवरे के रूठ गए बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा इसे बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लू सवार लू सवार लू है सवार लू बरामदे पुरानी है नई सी धूप है जो पल के खटखटा रहा है किसका रूप है शरारती करे जो ऐसे भूलते जाब कैसे उसको नाम से मैं पुकार लू सवार लू सवार लू सवार लू है सवार लू थैंक यू सर ओके जानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच गाए तरंग, कर, तरंग, आप सुन रहे हैं रेडमोदी पॉइंट 90.4 एफ चलिए आगे बढ़ते हैं हुडा शेख हमारे बीच में हैं. हुडा हुख आप अपना परफॉरमेंस सुनाइए my name is uda shek lag jaagni ke phir hasi rahe ho na ho shayat is janam mein mulaqat ho na ho lag jaag le ओके okay, हुड़ा डा ऐसी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आवाज़ पसंद आए और आपके लिए वोट करें हुड़ा से लिख के बेच दे चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर आरोप क mm -hmm. आप सुन रहे जहन कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी नील शेख हमारे साथ है नील शेख आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए कैसे बताए क्यू तुझा ते दिलों की जो बाकी आके तुझे समझाए तू जाने ना तू जाने ना तू जाने ना तू जाने जानना के भी तुम से न जाने क्यों मिलो के हैं फे तुम से न जाने क्यों अनजाने हैं सुलस तुम से न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको जाए यार बता ना पाई बात की देखूं जो बाकी आके तुझे समझ तू तु जाने ना तू जाने ना जाने ना तू जाने ना।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 कार आप सुंदर हैं मुंबई से अभी हमारे बीच रुतुजा है रूतुजा आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए दिस दिस इज इज एंड माय दिल दिल चरखी चरखी की की एक की, एक इसका रंग है इसमें जो तेरा खावाब पैरोया इसमें जो तेरा खाब पैरोया नींद बनी पतंग दिल भरता नहीं आखिर रजती नहीं दिल भरता नहीं आंखें आखेर नहीं चाहे कितना भी देखते जाओ जाओ रोक ना पाओ तू थोड़ी देर हो सुने तू थोड़ी देर और तू थोड़ी देर और ठहर जा ओके बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आप हैं 90.4 एफएम सुनते रहो, रहो। रेडिमोथ बन नाइनटी पॉइंट फोर 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमने देखा जैन कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े और उन्होंने सभी लोगों ने ओपन राउंड का ऑडिशन पूरा किया है तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे सेकेंड राउंड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा सा सुनते रहो मुस्करा आते रहो